त्याग किए गए उन पदार्थों से युक्त जैसे मुंजी हाँ भोग करो मतलब किसका भोग करो उन भोग्य पदार्थों का ठीक है त्याग किए गए भोग्य पदार्थों से युक्त जैसे होकर उनका अनुभव करो कष्ट धनम रहा किसी के धन की इच्छा मत करो यहाँ थोड़ा देखना की संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ चेतना, चेतना जो कुछ चेतना चेतन पदार्थ है या संपूर्ण जगत में जो जड़ चेतन पदार्थ हैं, यह सभी परमात्मा से व्याप्त हैं, या सभी परमात्मा से व्याप्त व्याप्त कौन है संपूर्ण जगत हाँ संपूर्ण जगत जगत का मतलब क्या है जगत का चेतन, चेतन चेतन सब कुछ है ना? चेतन अचेतन सब कुछ यही क्या है जगत है और यह जगत परमात्मा से व्याप्त है ऐसा समय न तो व्याप को थोड़ा यहाँ पर समझेंगे जो धूम और वनि प्रसिद्ध है ना नैयाई के तो उस पर थोड़ा ध्यान देना अग्नि व्यापक है और धूम कैसा है व्याप्त है यही है ना तो, तो कहते हैं कि अग्नि से धूम व्याप्त होता है क्या कहते हैं अग्नि से धूम बस हो जाती है व्याप्य कौन है धूप और व्यापक कौन है अग्नि अग्नि तो क्या कहा जाता है अग्नि से धूम व्याप्त हो जाए थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है ऐसा कहते हैं ना जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ यही तो कहा जाता है ना तो ठीक है जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है बात ठीक है पर धूम में अग्नि है क्या धूम में तो अग्नि नहीं है तो यहाँ परमात्मा व्याप्त है इसका मतलब क्या हुआ की जड़ चेतन सब में परमात्मा है वो जो दृष्टान्त है ना धूम और अग्नि का उसको सुखी नहीं कहती है श्रुति उसको नहीं कहती है तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है ये बात तो ठीक है पर धूम में अग्नि होती है क्या धूम में तो अग्नि नहीं रहती है और परमात्मा जड़ चेतन सभी संसार में रहते हैं परमात्मा संपूर्ण संसार में रहते हैं ऐसा अंतर हो जाएगा तो श्रुति धूम और अग्नि का दृष्टान्त नहीं देगी श्रुति का में ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं गगनी उस जैसे समझेंगे की तिल तिल से तेल निकलता है ना तो तिल में क्या व्यर्थ होता है तेल तो संपूर्ण तिल में तेल व्याप्त है ना तिल में क्या व्याप्त होता है तेल और दधी दधी से क्या बनता है नवनीत बनता है नी मक्खन तो दधी में जैसे नवनीत या घट व्याप्त रहता है दधी में नवनीत व्याप्त रहता है ना वैसे ही जड़ चेतन संपूर्ण संसार में परमात्मा व्याप्त है परमात्मा यह मतलब है जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है ऐसा यहाँ प्रसंग नहीं है बताइए समझ में जहाँ जहाँ जा धूम है वहां वहाँ अग्नि है लेकिन धूम में अग्नि है क्या नहीं है बताती सोचने उससे तो साहचर्य सिद्ध है ना धूम और अग्नि के दृष्टांत से क्या सिद्ध है साचर्य सिद्ध है साथ साथ रहना सिद्ध है पर जैसी वेदांत में जैसे परमात्मा व्याप्त है परमात्मा की जैसी व्याप्ति है उसके लिए धूम और अग्नि का उदाहरण नहीं बनता है बताती सोच तो जैसे देखना जो जड़ पदार्थ है तो सब में परमात्मा है वो तो चेतन पदार्थ है उसने भी क्या है परमात्मा है श्रुति कहती है अंतर वहष्य सर्वम व्याप्त नारायण स्थित अंदर और बाहर सब ओर से व्याप्त करके भगवान स्थित है भगवान अंदर भी है और बाहर भी है बात है समझ में तो परमात्मा इस तरह व्याप्त है जहाँ जहाँ जड़ चेतन जो है चेतन में भी भगवान है और अचेतन में भी भगवान है ए, तो श्रुति में ऐसा आता है यथ किंचित दृश्यते सूर्यते वह अंतर वही चाहव व्याप्त नारायण स्थित जो कुछ वस्तु दिखाई देती जिस वस्तु को हम देखते हैं अथवा तो सुनते हैं उसको भीतर और बाहर सब ओर से व्याप्त करके भगवान रहते हैं बात ही सर में हाँ भगवान के बिना कोई वस्तु नहीं है सब जगह है ऐसा भगवान की हाँ? ये ये ले ले। संथ बात जो सुंदर है वो ये जगत में उसमें संपूर्ण जगत मतलब बात ऐसी है ना कि बात तो ये है कि संपूर्ण में तो वो भी आता है ना लेकिन बात ऐसी है यार उपदेश किसको किया जाता है मुरुक्ष उपदेश किसको किया जाता है मुरक्ष को किया जाता है तो प्रसंगानुसार जो मुमुक्षु को अभी ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ किया जाता है तो जितना वो देखता सुनता है उतना ही यहाँ पे लेना है ना उतना ही लेना तो उसके लिए क्या कहा जाता है कुर्वन ने करवासा हाँ। प्रसंगानुसार उतना ही लेना जिसको जितना अपेक्षा है ठीक है हालांकि हाँ। व्याप्त वो भी है व्याप्त वो भी है लेकिन आवश्यकता नहीं वहां तक जाने की मुमुक्सु को जितना बताना अभी उतना ही लेना है ऐसा अच्छा अब ये अपना पाठ देखेंगे तो ये मंत्र याद रखना मंत्र सुने जाएंगे है ना याद रखिएगा मंत्र जायेंगे आप या? तो यहाँ पर क्या था कि प्रथम ये ये जो था ना तीसरा श्लोक था ना यह कॉपी आया फिर जगह मंगला मंगलाचरण में कॉपी मुक्तों के ठीक है? है मुक्तों के द्वारा जो ए, कोई मुक्तों के द्वारा यहाँ का अध्ययन कर लेना जो कोई जो कोई मुक्तों के के जो कोई पुरुष हाँ जो कोई पुरुष तो अगले श्लोक में है तब उपासना है हाँ। जो कोई है तो उसकी उपासना करते हैं यहाँ मतलब क्या यहाँ का अध्ययन कर देगा यहाँ कॉपी जो कोई है ठीक को है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक कह रहे हैं तो जो उस आदमी ठीक कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है तो ऐसा समझ लेना बाद में ऐसा ध्यान कर लेना कहा था राम या कोई? ठीक तो तो है तो इसको एक बार और देख लो थोड़ा नहीं नहीं ठीक है ठीक है एक बार और देख लेना सर्वेशाना सभी का ईश्वर और स्वाभाविक महिमा वाला सभी भूतों का अंतरात्मा सभी दोषो का तिरफ्तार करने वाला है ना सभी दोषो से रहित्य सभी विद्याओं के द्वारा एक वेद या सभी विद्याओं का प्रधान वेद्य कर्म फल प्रजाता पापों का समन करने वाला पापों का मुक्तों के द्वारा अनुभाव जो कोई भी है जो कोई अच्छा समझ लेना जो कोई है जो कोई अब जो तो पाए की बात करेंगे नहीं नहीं वही एक मिनट एक मिनट वही कर लेना ठीक है कि मुक्तों के द्वारा भी जो कोई है वह सिद्धोपाय रूप जो कोई है वह सिद्धोपा वह सिद्धोपाय जो कोई है वह सिद्धोपाय पुरुष वह सिद्धोपाय पुरुष यजुर्वेद संहिता के अंत में प्रतिपादित होता है या प्रकाशित होता है ठीक है ना जो कोई है फिर वह सिद्धोपाय पुरुष यही कर लो उसका ठीक है वो बढ़िया रहेगा वह सिद्धो पाए पुरुष से वह जैसे शुग्र यजुर्वेद संहिता के अंत में प्रतिपादित होता है अथवा प्रकाशित होता है ऐसा कर लेगा अब तो ये शुक्र कल बता दिया था ना hmm. अब यहाँ पर ध्यान देना अचित विकारा अधिष्ठित पाठ था ना तो अचित विकार जैसे मिट्टी का विकार घट है वैसे ही अचेतन का विकार क्या है आपका शरीर है तो अचित यहाँ समझ लेना अचित विकार विकार शरीरम है ना so तो अचित विकारा अधिष्ठिता इन अचित विकारा अधिष्ठिता हाँ अचित विकार मतलब शरीर अधिष्ठित है जिसके द्वारा शरीर नियंत्रित है जिसके द्वारा शरीर नियंत्रित है जिसके द्वारा शरीर का नियंत्रण कौन करता है जीवात्मा आत्मा ही तो करती है ये शरीर का नियंत्रण तो जीवात्मा करती है ना अधिष्ठाता दर्द होता है नियता अधिष्ठाता दर्द होता है अब अधिष्ठित का क्या है नियंत्रित की शरीर नियंत्रित है जिसके द्वारा किसके द्वारा जीव के द्वारा तो अचित विकार अधिष्ठित का क्या हो जाएगा जीव है ना जीव को ये क्या होता है स्वतंत्र आत्म भ्रम मतलब मतलब अपनी स्वतंत्रता का भ्रम अपनी स्वतंत्रता का ध्यान देना जैसे देव को आत्मा समझना भ्रम है ना वैसे अपने को स्वतंत्र समझना भी क्या है भ्रम है ना? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना यथार्थ ज्ञान है और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझना क्या है, है तो ये जीव स्वतंत्र है क्या नहीं। और फिर उसको स्वतंत्र समझेंगे तो क्या होगा क्या क्या ये ध्यान रखना है ना तो स्वतंत्र आत्म भ्रम मतलब ये अपनी स्वतंत्रता का भ्रम या आत्मा स्वतंत्र है ऐसे भ्रम आदि के निराकरण के लिए आदि मतलब अपने जो है ना आत्मा ये किसी राजा का शेष है या किसी अन्य देवता का शेष है परमात्मा से किसी इंद्र वरुण कुबेर किसी अन्य देवता का शेष है तो ऐसा मानना भी क्या है तो भगवान के शेष है और क्या मतलब, मतलब? हाँ मतलब अपने को स्वतंत्र समझना जैसे भ्रम है वो इसी अपने को अन्य देवताओं का शेष समझना या अन्य देवताओं के अधीन समझना अन्य देवताओं के ये भी भ्रम है तो उस भ्रम के परिहार करने की इच्छा से परिहार करने की हाँ क्या कहते हैं परिहार करने की इच्छा से आ लिखा है ना वो अंतिम में कहते हैं क्या कहते हैं संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते है ठीक है तो किसको लक्ष्य करके कहते हैं नहीं नहीं परमृति स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं और स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति किसकी और वो कैसी है परमात्मा नहीं परमात्मा वो तो, तो, तो परम पुरुष के अधीन है, है। परम पुरुष के अधीन क्या है प्रकृति प्रकृति स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति किसकी किसकी स्वरूप स्थिति हाँ तो परम पुरुष की, की, की तो के अधीन है स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति या कि ये जगत का स्वरूप परमात्मा की अधीन है जगत की स्थिति परमात्मा की अधीन है और जगत की प्रवृत्ति भी परमात्मा के अधीन है हाँ एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए एक एक शब्द का अर्थ विचार करो है न तो पर्याय करने की इच्छा से कहते हैं ठीक है प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं लग जाएगा किस प्रकार कहते हैं ईसा वास्तव सर्वो यज किंच जगत यहाँ भी एक बात पर ध्यान देंगे आप ऐसा कि संपूर्ण संसार में जो कुछ चेतना चेतन पदार्थ है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है फालतू बात करता है ईसा वास्तम वास्तव कर तो व्याप्तम वास्तव का ज्ञाप्त है व्याप्तम है जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है वह सब ईश्वर से व्याप्त है जो जो वस्तु जिससे व्याप्त होगी वो वही होगी क्या व्यापक व्यापक में हमेशा भेद होता है व्यापक व्यापक में क्या होता है भेद होता है परमात्मा सब में है जीवन जीव और प्रकृति मतलब जड़ चेतन सब में क्या है परमात्मा और परमात्मा में जड़ चेतन है क्या उस तरह ना मतलब जड़ चेतन भी परमात्मा में रहेगा पर व्याप्त होकर के तो नहीं रहेगा व्याप्त होकर के तो नहीं रहेगा ना हाँ तो जो है ना जो जो मतलब परमात्मा से सब व्याप्त है तो ये श्रुति से स्पष्ट जो है भेद भेड़ नहीं भेद ही सिद्ध है क्या सिद्ध है हाँ ईसा एक वचन है ये परमात्मा से या इदम सर्वम ईसा में तृतीयायिक वचन लगाया परमात्मा से यह सभी क्या है व्याप्त है तो सुखी तो भेद ही कह रही है वेद ना कह रही है अभिन में श्रुति कहती है क्या है तो श्रुति तो कहती है कि वो परमात्मा से व्याप्त है ये कह रही है परमात्मा से हाँ अभिन्न श्रुति कहती नही तो वहां तृतीया लगा रही है यहाँ प्रतिमा लगा लगा है तो जिसमें तृतीया लगेगी जिस कारण में तृतीया ना और उसमें प्रतिमा आई है तो श्रुति कहा अभिन्न कह रही है है ना कि संपूर्ण संसार में जो कुछ चेतना चेतन पदार्थ है वो सभी क्या है परमात्मा से व्याप्त है समझे अब उसको अभिन्न समझना भी भ्रम है विष्णु पुराण में दिया हुआ है समझ गया है वो ऐसा तो तो जो है ना वास्तव में क्या होता है, है।, भ्यार। है। शंकर वास्तव उसका आच्छादी तर्थ किया है, <Mm है ना वहाँ आच्छादी तर्थ किया है यहाँ क्या अर्थ किया है व्याप्त अर्थ किया है आच्छादी दर्थ के बारे में बाद में बताएंगे ये होने दो तो अब यहाँ पर ध्यान देना की किससे व्याप्त है ये जगत ईश्वर से भी व्याप्त है परमात्मा से भी व्याप्त है अब ध्यान देना परमात्मा कैसा है नियंता है, कैसा है नियंता। नियंता समझते हैं? नियंत्रण करने वाला है ना कैसा है वो नियंत्रण तो नियंत्रण होगा नियंत्र जिसमें व्याप्त होकर के रहेगा वो वस्तु स्वतंत्र हो सकती है देखो ऐसा समझना आकाश आकाश जो है सब में व्याप्त है आकाश सब में इस संसार में आकाश सभी पदार्थों में व्याप्त है लेकिन व्याप्त होने पर भी आकाश नियंता हो सकता है क्या क्योंकि जड़ है जड़ वस्तु नियंता हो सकती है अच्छा राजा प्रजा का नियंता होता है लेकिन वो व्याप्त होकर सबने रहता है क्या नहीं। बात ही सोच नहीं तो अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा तैतरी ब्राह्मण है आरण्यक है कि परमात्मा कैसे है अंता प्रविष्ठा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा की सब के अंदर प्रवेश करके वो शासन करने वाले हैं सब के अंदर प्रवेश करके उनका नियंत्रण करने वाले हैं कैसे नियंत्रण करते हैं सब के अंदर हाँ के अंदर व्याप्त होकर के नियंत्रण करते हैं सब के अंदर व्याप्त होकर नियंत्रण करते हैं राजा नियंत्रण करता है पर सबके अंदर व्याप्त नहीं होता है और आकाश क्या है की व्याप्त होता है किंतु नियंत्रण कर सकता है क्या तो परमात्मा चूंकि नियंत्रण है तो नियंता जिसमें व्याप्त होकर के रहेगा तो वो क्या करेगा नियंत्रण करेगा तो नियंता जिसमें व्याप्त होकर के रहेगा वो वस्तु स्वतंत्र हो सकती है है ना तो अपनी स्वतंत्रता के ब्रह्म के निराकरण के लिए ये कहते हैं और परमात्मा ये व्याप्त होकर नियंत्रण कर रहे हैं नियंत्रण करने वाले परमात्मा व्याप्त होकर के रहते हैं तो नियंत्र परमात्मा के अधीन सिद्ध हो गया अवतांतर के अधीन सिद्ध नहीं होगा बात ही सर हाँ एक शब्दों के अर्थ पर ध्यान दे ऐसा अभिन्न शब्द तो छुट्टी कही थी नहीं, नहीं पर है कहीं कहीं अभी, अभी कही नहीं कह रही है ऐसा अलग अलग, अलग एक है? हाँ हाँ आत्मा का ही आत्मा का अर्थ ही है ए, मतलब क्या है कि वो नियंत्रण करने वाला व्याप्त होकर रहने वाला है ना आत्मा का तो ये होता है व्याप्त होकर रहने वाला अच्छा अंतरात्मा का मतलब है अंदर व्याप्त होकर रहने वाला चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर इदम श्रुति में ईसावास्यम इधम सर्वम इधम से क्या लेना है उसको बताते हैं है ना ईश्वर चित तमामत्मकम श्रुति में जो सर्वम है तो इधम से क्या लेना है तो बताते हैं तत्त प्रमाण सिद्धम उन प्रमाणों से सिद्ध había. तो इदम ने क्या लिया है आप बताइए जगत है जगत जगत से क्या लेना है चिदाचित चिदाचित, चिदाचित, चिदाचित, तो बता रहे हैं। तो इदम से चीज अचित लेना है तो ईश्वर लेना, लेना है या ईश्वर को छोड़कर लेना है तो वही इधम तो से ईश्वर लिया गया है ना इदम से नहीं लिया गया है पंक्ति देखना तत्त प्रमाण से दम ईश्वर व्यतिरिक्तम ईश्वर से भिन्न चिद अचितात्मकम चिदकार से चेतन और अचित कार से अचेतन ईश्वर से भिन्न चेतन अचेतन ईश्वर से भिन्न चेतन अचेतन इदम का क्या हो गया ईश्वर से भिन्न चेतन चेतन है ना ये चेतन अचेतन जगत लिया गया ईश्वर से भिन्न चेतन अचेतन बात समझ में ये किससे से लिया गया है से और वो कैसे सिद्ध है तो कहते हैं तत् तत्प्रमाण सिद्ध हम उन प्रमाणों से सिद्ध है उन उन प्रमाणों से सिद्ध क्या है चेतन अचेतन उन उन प्रमाणों से सिद्ध ऐसा समय ना हम प्रत्यक्ष किसको देखते हैं अचेतन पदार्थ को देखते हैं ये आंख से सामान्य व्यक्ति तो अचेतन पदार्थों को ही देखता है चेतन आत्मा को आंख से देख सकते हैं क्या तो अचेतन जो कैसे सिद्ध है शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है किससे सिद्ध है शास्त्रों में आत्मा को के बारे में बताया जाता है आया और अनुमान से भी जैसे कि ये कोई प्रवृत्ति हो रही ना अचेतन की तो अनुमान से क्या जानेंगे की ये चेतन से अधिष्ठित है चेतन से नियंत्रित है तो अनुमान से भी समझ सकते हैं मत समझ में है ना चेतन आत्मा को कैसे समझ सकते हैं अनुमान से और शास्त्र से और अचेतन जगत को कैसे समझते है प्रत्यक्ष अचेतन से को कैसे जानते हैं प्रत्यक्ष मानते बात में अब यहाँ भी ध्यान देना जैसे अचेतन जो है ना हम ये भौतिक पदार्थों को आग से देखते हैं किसको देखते है और इनके भी जो कारण जो है आपका जो तन मात्राएं है अहंकार है महत है मूल प्रकृति है उनको प्रत्यक्ष देखते है क्या वो भी शास्त्र से सीधे बता ही समझिए तो अब ये उन उन प्रमाणों से सिद्ध तत्तर प्रमाण कौन हुए प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रत्यक्ष अनुमान और हाँ उन उन प्रमाणों से सिद्ध प्रमाणों से सिद्ध क्या है बोलो पंखी के अनुसार बोलो सिद्धमितमकम है न सिद्ध क्या है ची रचित मतलब चेतन और अचेतन पदार्थ है और वो कैसे ईश्वर ऐसी ईश्वर को छोड़कर है ना ईश्वर तो ईसा से लिया गया है है ना अब इधम ऐसी ईश्वर लिया है क्या ईश्वर को छोड़ के चेतना चेतन चेतन जीव अचेतन प्रकृति इसी हाँ। इस प्रमाण इसीलिए सिद्ध है ये सभी प्रमाण सिद्ध है इसीलिए वहाँ पर क्या है ईश्वर है अच्छा उन उन प्रमाणों ऐसी सिद्ध ईश्वर ऐसी व्यतिरिक्त चेतना चेतन रूप जगत इधम से लेना है अब देखो ये किस प्रकार कभी बताया पद का तो बताया है ना हाँ और देखना ईशा जैसे कोई कहे ना परमात्मा से जगत नियंत्रित है तो जगत तो परमात्मा का अवेद हो जाएगा क्या नियम नियाम नियामक भाव से शास्त्र शास्त्र भाव व्याप व्यापक भाव अवेद में होता है क्या भेद में होता है हमेशा हाँ श्रुति हमेशा जो है जो भेद का ही प्रतिपादन करती है ऐसा नहीं है आगे देखेंगे यहाँ पर ईशा ईसा पद से क्या लेना है देखो ग्या ज्ञाज द्वा देखना ग्या ईस ये है ग्या ज्ञानातिथि ग्य अर्थात ज्ञाता कौन हो गया जीव ज्ञाता कौन हो, हो गया जीव और अज्ञ अज्ञ का क्या अर्थ हो गया ज्ञात हो गया जीव और उससे भिन्न क्या हो गया प्रकृति तो अग्ञ का क्या गया? हो गया प्रकृति पता ही समझ में मतलब कि इसका अर्थ हो गया भोक्ता जीव और भोग्य प्रकृति भोक्ता जीव और भोग्य प्रकृति तो दो अज दोनों अजन्मा हैं दोनों कैसे हैं अजन्मा हैं तो ध्यान देना गीता भी क्या कहती है प्रकृति पुरुषम से विधि अनादि उभु अभी प्रकृति और पुरुष इन दोनों को कैसा जानो अनादि जानो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो अनादि वस्तु की उत्पत्ति होती है गीता भी कहती है प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। वहाँ भी प्रकृति और पुरुष ये परमात्मा को छोड़कर के, समझिए ना पुरुष का मतलब क्या है वहाँ पर जीव।, जीव क्योंकि ये गीता में जो प्रकृति का वर्णन है? तो है वो किसकी प्रकृतियाँ है परा परा परमात्मा की तो जिसकी प्रकृतियाँ है वो प्रकृतियाँ और परमात्मा एक हो जाएगा क्या हाँ तो परमात्मा की प्रकृतियाँ कही गई है तो वहाँ भी गीता भी प्रकृति इनको समझे अनादिपी के द्वारा क्या कह रही है कि उनको अजन्म, अनादि मतलब अनादिबन्मा कह रही है ठीक है हाँ तो ये तो बात समझ में आई तो ज्ञाता जीव मतलब क्या हुआ कि जीव और प्रकृति ये दोनों कैसे है अजन्मा है कैसे हैं अजन्मा है है ना इनका जन्म जीव अनादि है प्रकृति भी अनादि है ध्यान रखना जीव कैसा है जीव की उत्पत्ति नहीं होती है प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती है होता है प्रकृति का कैसे जैसे जल है ना जल को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा ठंडा करेंगे बर्फ बन जाएगा अवस्थान्तर होता रहता है अवस्थान ही तो होता है और उसी प्रकार से क्या है कि संसार का अवस्थान्तर होता है प्रलय होने में दूसरे रूप में पहुंच जाएगा और होने में दूसरे रूप में हो जाएगा है ना मिट्टी से घट बन गया टूट गया फिर मिट्टी बन गई तो अवस्थान्तर होता रहता है अचेतन भी हमेशा रहता है और जीव भी हमेशा रहता है तो जब सृष्टि होती है उसका मतलब जीव का क्या होता है शरीर के साथ संयोग हो जाता है जीव तो पहले ही विद्यमान है आगे भी रहेगा और क्या यहाँ पर ईस अनिस तो यहाँ पर ईस और अनिश अच्छा एक मिनट थोड़ा अंतर देखो दोबारा समझो इसको नहीं उसका दोबारा समझो यहाँ पर अभी जीव और प्रकृति को मत लीजिए है ना जीव और प्रकृति को मत लीजिए बल्कि जीव और ईश्वर का विचार चल रहा है किसका विचार चल रहा है ईश्वर ऐसा समझेंगे यहाँ पर तो गया है ना तो ग्ञा दर्द हो गया यहाँ पर सर्वज्ञ पर फर्मा, ज्ञाता परमात्मा मतलब सर्वज्ञ परमात्मा क्या हो जाएगा सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा समझ लो आप सर्वज्ञ परमात्मा ये हो गया और अज्ञ कर्थ हुआ उससे भिन्न हो गया सर्वज्ञ परमात्मा अज्ञ हो गया उससे भिन्न कौन हो गया जीवात्मा दो अजों दोनों अजन्मा है प्रकृति अजन्मा है ये बात ठीक है और उसी और यहाँ पर वर्णन किसका है जीव और ईश्वर का तो जैसे परमात्मा अजन्मा है उसी प्रकार से जीव भी कैसा है तो जीव अजन्मा है गीता में कहा गएंगे प्रकृति पुरुषम से पुरुष अर्थ वहाँ पे जीव है है ना वो भी अजन्मा है तो अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों अजन्मा हैं, उसमें एक ईस है और दूसरा अनिश है मतलब एक क्या है की समर्थ है एक कैसा है एक ईश्वर वाला है और दूसरा कैसा है असमर्थ तो इस कौन हो जाएगा उनमें परमात्मा हाँ और अनिष्ट कौन हो जाएगा जीवात्मा हो गई बात भी नहीं तो क्या कैसे इसका स्कर्ष लगाएंगे मतलब तो ज्ञाता परमात्मा और अज्ञानी जीव क्या कहेंगे ज्ञाता परमात्मा, परमात्मा और हाँ मतलब जीव।, जीव उसकी अपेक्षा तो अज्ञानी ही है ना ऐसा तो करना ज्ञाता परमात्मा अब का तो यहाँ भिन्न अर्थ में है है? भिन्न तो ऐसा करना परमात्मा और जीव ये अर्थ करना ठीक है ऐसा तो करना है परमात्मा और जीव भिन्न अर्थ में है यहाँ पर मतलब तो जीव और परमात्मा दोनों अजन्मा हैं इनमें एक ईस है और दूसरा अनु ईसा निशोक है ईसा निशोक हम देखते है इसमें दूसरी पुस्तक हम देख रहे हैं कितना पेज तो तो ये नौ पर तो क्या सोचते है ईस तो यही तो है इसमें न न ईस वो हन है ईस हाँ। हल है सिर्फ अनिश हो गया है ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि जीव और ईश्वर ये दोनों अजन्मा हैं इनमें एक ईस है दूसरा कैसा है अनीश मतलब एक समर्थ है एक असमर्थ है ये श्वेता स्वतः सर एक नौ लिखी हुई संख्या ना? इत्यादि वाक्यों में जीव से अत्यंत विलक्षण प्रसिद्ध है। जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध है। जीव जी। जी। इस श्रुति में जीव किस प्रति का आ गया है बोलो नहीं नहीं इस श्रुति जो आई है ना अभी इसमें जीव किस इस तक आ गया है और जीव से अत्यंत विलक्षण कौन होगा तो जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध है कौन है पुरुषोत्तम कौन है वो किस पद से कहे गए हैं गए हैं इस पद से कहे गए हैं ना कि जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम वे पुरुषोत्तम कैसे सर्वनियंता तो सर्वनियंता पुरुषोत्तम के द्वारा जो करते हैं व्यास्यम हो ईसा वास्तव में चल रहा है न ईसा अभी भाष्य में जब से आरंभ हुआ तो पहले किस पदकार पहले पदकार बताया का क्या है का है का से इस तरह से हाँ चेतना चेतन चेतन रूप जगह अब इसके बाद में किस पदकार बताना चाहते हैं ये बताना चाहते अभी ईसका ईसा है ना क्यों ईशा गर्थ बता रहे हैं ना अभी ईशा गर्थ बता रहे हैं अच्छा तो ईशा क्या हो गया ईसा पर ईशा गर्थ हो गया पुरुषोत्तम क्या अर्थ हो गया पुर्षोत्तम। अब पुरुषोत्तम कैसे हैं तरुणियंता कैसे पुरुषोत्तम तरुणियंता मतलब सबका नियमन करने वाले सबका नियंत्रण करने वाले सबका नियंत्रण करने वाले ठीक है और वो प्रख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध कौन है पुरुषोत्तम किस रूप में प्रसिद्ध है सर्वनता नहीं जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध है जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से या अत्यंत भिन्न रूप से प्रसिद्ध है जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप विलक्षण कब्ज होता है भिन्न है ना जीव तो। की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप ऐसी प्रसिद्ध है परमात्मा जीव ऐसी अत्यंत विलक्षण है की नहीं है ना की परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वनियंता है जीव तो सर्वनियंता नहीं है ना हाँ तो जीव भी अपने अच्छा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध है और कहाँ प्रसिद्ध है बोलो प्रसिद्ध जगत नहीं पंक्ति जब सामने है तो फिर क्या है कहाँ प्रसिद्ध है इत्यादि हाँ पंक्ति सामने है बात कहते हैं इस बारे में ईसा ईशा का क्या अर्थ हो जाएगा की ग्ञा अज्ञ दो इत्यादि वैसे गया यहाँ पर पुरुषोत्तम ईशा ईसा पर पुरुषोत्तम ईश्वर से मतलब पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम कैसे हैं पुरुषोत्तम कैसे है प्रख्यात है मतलब प्रसिद्ध है कैसे प्रसिद्ध है जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध है कहाँ प्रसिद्ध है तो ग्ञा अव्यौ दो ईसनीसो इत्यादि श्रुति वाक्यो में इत्यादि हुआ है ना हाँ ईसा घर है ज्ञान ज्यो दो सौ इत्यादि श्रुति वाक्यों में जीव की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण रूप से प्रसिद्ध सर्वनियंता पुरुषोत्तम के द्वारा व्याप्त है कौन व्याप्य है जगत कौन व्याप्य है जगत या हमने बताया था कि परमात्मा से जगत को जब व्याप्त कहा जाएगा तो धूम और अग्नि की तरह नहीं होगा है ना? नग्निप्त है कि अग्नि है, है, धूम व्याप्त तो अग्नि से धूम व्याप्त है कहा जाएगा लेकिन जहाँ धूम है वहाँ अग्नि पर धूम में अग्नि रहेगी क्या मतलब धूम अग्नि से व्याप्त है तो धूम में तो अग्नि नहीं रहेगी और परमात्मा ऐसी जगत व्याप्त है तो जगत में क्या रहेगा परमात्मा जगत में क्या रहेगा यह दृष्टान्त बताया था जैसे तिल में तेल रहता है ना तो संपूर्ण तिल में तेल व्याप्त है तिल में क्या व्याप्त है तेल, तेल तो। और दही में क्या व्याप्त है घृत मक्न घृत को मक्खन की घृत में मक्खन व्याप्त है वैसे तो जड़ चेतन सभी में कौन व्याप्त है परमात्मा तो, तो ये दृष्टांत यहाँ पर बनते हैं तिलेशलमी धूम और उ दृष्टांत नहीं होता ठीक है अब ध्यान देना यहाँ पर तो अभी दो पदों गर्भ हो गया ना इधम का और ईसा का अवस्त्यम तो क्या बता रहे हैं व्याप्यम अवस्तम को अभी और समझा रहे हैं सर्वाधारे स्वस्मिन सब का आधार कौन है परमात्मा स्वस्मिन हो गया पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम देखो गीता में क्या है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष बताए ना भगवान को पुरुषोत्तम पुरुषेशु उत्तम पुरुषेशु उ सभी पुरुषों में उत्तम है गीता में क्या है द्वाईमो पुरुषोनो के छर का चर, अक्षर एव क्या भूतानी भगवान क्या कहते हैं दो पुरुष है क्या कहते हैं पुरुष छर का अक्षर के क्या छो अक्षर अक्षर दो पुरुष कौन है छर ओ अः तो छर क्या है छा सर्वानु भूतानी छर क्या है सभी भूत तो भूत से क्या लेना है यहाँ पर प्राणी जैसे यतो भूतानी जायंते जी जातान जीवंती ये अवसर मतलब जिससे सभी प्राणी भूत का क्या है प्राणी तो, प्राणी तो ये ये, ये मतलब जन उत्पन्न होने वाले प्राणी संस्रण करने वाले प्राणी मतलब बद्ध जीव।, जीव कौन से जीव तो द्वायो पुरुषों लोग दो पुरुष है छारो अक्षर छर ने सर्वाणी भूतानि मतलब सभी बद्ध प्राणी सभी बद्ध प्राणी है। समझते हैं तो संसार के बंधन में है ना और कुटस्थ आत्मा को क्या कहते हैं अक्षर कुटस्थ आत्मा को क्या कहते हैं कुटस्थ आत्मा क्या हो गई मुक्त आत्मा क्या हो गयी ये तो बद्ध आत्मा हो गयी क्षर और वो क्या हो गया दूसरा मुक्त आत्मा हो गयी है ना तो कुटस्थो अक्षर उच्च के उत्तम पुरुषा और उत्तम पुरुष क्या है इन दोनों से भिन्न है इन दोनों से तो श्री कृष्ण कि अनन्या कहते हैं अनन्या तो नहीं कहते हैं तो उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भिन्न है अवेद नहीं गीता देती है क्या हाँ उत्तम पुरुष परमात्मा तो इन दोनों से भिन्न है किससे बद शंकर की क्या व्याख्या है बताऊव पुरुषों लोग सर्वाणी भूतानी घटादी को कहते वो छर घटाजी को क्या कहते हैं है।, च्रेकी च्रेकी है। और अक्षर कहते हैं अक्षर अक्षर का अर्थ क्या है शंकराचारत में गटाजी विनासी बता दो और अक्षर का क्या है माया लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं द्वाई मऊ पुरुष पुरुष कह रहे है ना पूरी शरीर तेते निती थी पुरुषा तो शरीर में रहने वाले चेतन को पुरुष कहा जाता है आत्मा को पुरुष कहा जाता है तो शंकराचार्य का जो अर्थ है वो द्वाम पुरुषों में श्री कृष्ण के वचन से ही विपरीत है उपक्रम वाक्य से ही विपरीत है भगवान तो द्वाम पुरुषों स्पष्ट कह रहे हैं कि पुरुष कह रहे हैं तो घाट और माजा को लेने का क्या प्रसंग है वहाँ पर सीधी बात है दो पुरुष कौन है आपका बद्र आत्मा और मुक्तात्मा का मुक्ता उत्तम पुरुष क्या है इन दोनों से भिन्न है परमात्मा इन दोनों से भिन्न है वहाँ है क्या की मन में पहले मान रखा है कि हमको तो ऐसा सिद्ध करना है तो इस लोगों का का अर्थ भुण भी घुमा फिरा दिया जैसा जैसा गीता कहती है जैसा जैसा कहती जैसा कहती वैसे करना चाहिए तब तो स्पष्ट गीता बोली रही है पुरुषोत्तम जो उसका नाम है उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा की जाहिरता है ना आगे यो लोकत्रियम आवश्यक विभत यज्ञरा यो लोकत्रियम जो तीनों लोगों में प्रवेश करके है ना और अवय ईश्वर धारण करता है जो सब में प्रवेश करके उनको धारण करता है है ना आगे तो सब में प्रवेश करके धारण करता है सब में प्रवेश करके यदि सब ना हो तो प्रवेश करना बनेगा सब ना हो तो प्रवेश करना बनेगा धारण करना बनेगा तो सब है क्योंकि जो कुछ भी नहीं है तो उसमें प्रवेश करना धारण करना बनता कैसे मिथ्या हाँ धारण करना है तो धारण करना कहा है क्यों ये सब ये साथ जितने स्थिति गीता सब क्या मिथ्या वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए बनी है क्या क्यों मुक्ता कहते हुए जीवात्मा है जब तक उसका मुक्ति नहीं होती है तब तक तो वो बद्ध कही जाती है जब तक मुक्ति नहीं है तब तक क्या कही जाती है हाँ और जिनकी अविद्या जिनकी अविद्या हुई है वो बद्ध है और जिनकी अविद्या हो चुकी है वो मुक्त है तो वही, आत्म से न, वही तो एक, आत्मा से एक तो ना एक नहीं नहीं अभी भी हो नहीं। आप ये बताइए मान लीजिए अभी आप कैसे हैं आप बोल बोल लो कुछ कुछ भी बोल दो आप कैसे है ठीक है अभी तो कोई मुक्त हुआ कि नहीं हुआ तो आप वही हैं क्या नहीं।, नहीं।, नहीं अभी तो कोई मुक्त हुआ है ना तो आप वही हैं कि दूसरे है बताइए अब कुछ बोलो तो आप वही है की दूसरे है? जो मुक्त हो गया वही आप हैं कि दूसरे है ये बताइए मैं वही जो मुक्त हो गया जो मुक्त हो गया मतलब कि से हो गया। जो, जो, जो आत्मा मुक्त हो गयी वही आप है नहीं जो नहीं वो जो मुक्त हो गया आप कहते हैं हम बच गए आपने कहा ठीक है पर आप मानते हैं की अभी तक लोग मुक्त हो चुके हैं ये बात आप मानते हैं न मानते है ना जिसकी अविद्या हुई मुक्त हो गए आप मानते हैं तो जो मुक्त हो गए हैं आप वही है या उनसे दूसरे है भिन्न उन, है।, है उनसे भिन्न नहीं है नहीं। तो फिर आप बंधन में क्यों पड़े हुए हैं यदि एक ही है तो एक की मुक्ति से फिर सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए और फिर यदि इससे लाभ आपको भी भजन करने का क्या फायदा होगा क्यों ये भी यही है तो अब एक आदमी को यदि क्या है सौ जगह बांध दिया जाए और एक दो जगह से छोड़ दिया जाए तो मुक्त माना जाएगा उसको तो फिर तो ऐसा एक एक आत्मा को मानने पर पड़े, मानना पड़ेगा मुक्ति होती ही नहीं किसी की अनादि आज तक किसी की मुक्ति हुई नहीं है मानना पड़ेगा एक आदमी को हजार जगह बांध दो और एक दो जगह छोड़ दो तो मुक्त हो गया नहीं। क्या नहीं। है तो अभी देखो इसका मानना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है तो जो शास्त्र एक आत्मा को बताता है ना उस मत के अनुसार अभी तक किसी की मुक्ति हुई नहीं, नहीं है।, है और तो यह गारंटी है आगे भी नहीं होगी किसी की मुक्ति वो शास्त्री व्यक्त है सब तो उसका उपदेश करने वाले सुनने वाले सभी से ही व्यर्थी हो जाएगा क्यों अब पहले अविद्यावृत्त हुई तो अब क्या है कि अभी बंधन तो जो एक होने के कारण जिसकी अविद्यावृत्त हुई थी उसी की अविद्या और बाकी है एक अविद्या बची हुई है ना अब यहाँ निवृत होगी तो फिर उसी उसी का विद्या लगी हुई है जब एक ही है फिर उसी का विद्या लगी हुई है तो मानना पड़ेगा आप सब कोई मुक्त हुआ नहीं और जो गुरुओं को कहा जा रहा है हमारे गुरु जी मुक्त हो गए वो कहना ढोम है पाखंड है कुछ मुक्त नहीं हुआ जो गुरु भी बोलेगा हम भगवान को पा लिए मुक्त हो गए वो भी पाखंड हो जाएगा तो चाहे शास्त्रों में अविश्वास कर लिया जाए शास्त्रों में आता है सुखदेव मुक्त हो गए वामदेव मुक्त हो गए तो शास्त्रों पर गया तो अविश्वास कर लो शास्त्रों को भी पाखंड मान लिया जाए शास्त्र जी सकते हैं तो मानना पड़ेगा कि कुछ मुक्त हो चुके हैं कुछ हैं तो जो मुक्त हो गया है वही बद हो सकता है ने क्या ने तो नहीं तो मुक्ति का अर्थ क्या हुआ तो अलग ही है समझे एक आत्मा नहीं हो सकती है तो अलग, अलग अलग तो है ही आत्मा गीता नहीं कहती है इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म्यम आगता बहुवचन है सर्वे की मोब जायंते बहुवचन है प्रलयना बंत बहुवचन है बस समझ आती है तो अब देखो निरंजना परमोम सामने में मुंडक है इसका शंकर मत वाले बहुत जोर शोर से उदाहरण देते हैं निरंजना मतलब प्रकृति के बंधन से रहित होकर संसार के बंधन से रहित होकर सामने परमोमी कि परम समता को प्राप्त करता है परम कहते हैं अभेद हो जाता है समता बताइए एक में होती है की दो में होती है दो, दो में दोनों होती है दोनों तो तो वहां भी अभेद की बात आई क्या अच्छा फिर अब देखना परम समता कहती है तो चलो परम समता भी तो एक में हो सकती है क्या ये चीटी और हाथी की समता किसी प्रकार होगी भाई परम समता हो सकती है क्या अरे भाई दोनों शरीरधारी हैं तो दो, दोनों की शरीरधारी को लेकर कुछ समता होगी परम समता तो नहीं तो जब परम समता भी होगी भेद भी होगी अब गीता स्पष्ट कहती है मतलब क्या है दम ज्ञान हम इस ज्ञान का आश्रय ले करके इस ब्रह्म विद्या का आश्रय ले करके मा गया था जो मेरे समान धर्म वाले हो गए हैं कैसे हो गए समान तो दिण। अभेद, अभेद हो गया ये गीता नहीं है क्या समान धर्म वाले हो गए जिसे परमात्मा दुख रहित थे मुक, मुक्ति दुख रही हो गया तो वो कैसे हैं? समान धर्म वाले कह रही गीता अभेद कह रही है क्या स्वर्गे भी नौ सृष्टि के आदि में भी उत्पन्न नो एक वचन है दो वचन है तो किसके लिए कहा जाता है मन साधन में जो मेरे साधर्म को प्राप्त हो गए मतलब मुक्त हो गए हैं तो मुक्त के लिए भगवान किस वचन का प्रयोग कर रहे हैं तो मुक्त कितने हुए तो मुक्त भी तो बहुत हैं तो यदि एक होता तो बहुत वचन का क्या मतलब होगा मुक्त भी अनेक है और सर्गे पिनो बजाय प्रलय ना व्यसंती क्या और प्रलय में भी वो बेठी थे कौन अच्छा मुक्त की कोई उपाधि है भे तो जब उपाधि को लेकर भेद कहा गया कहते भी नहीं बनता है देव उपाधि को लेकर भेद का आ गया या नहीं स्वाभाविक भेद है पता तो है इसमें तो बद भिन्न है मुक्त यह है कि बद्ध ही मुक्त होता है पर बद्ध जब मुक्त तो बद्ध भिन्न है और मुक्त क्या है और मुक्त भी बहुत हैं और बद्ध भी बहुत हैं। नहीं। नहीं। बात है वो विष्णु सात नाम है ना मुक्ता नाम परमागति परमागति किसे का गया भगवान को परमाश्रय कौन है भगवान किसके मुक्ता नाम तो मुक्त भी कितने हैं वो वचन है तो फिर एक एक कैसे बनेगा है ना जो कहें तो ये बिल, बिल्कुल बनता नहीं है कि वो एक ही है जो मुक्त हो गए वही हम है तो वही है तो फिर क्यों आप जो है ये ये जो है ना भजन ध्यान करने की क्या जरूरत है आपको फिर आप दुखी क्यों है खिन्न क्यों आप मुक्त हो तो फिर क्या है वो सब भ्रम में डालने की बातें है अब ये देखिए यहाँ पर तो हम क्या कह रहे हैं आपको ये की सब नियंत्रण पुरुषोत्तम के द्वारा व्याप्त है तो जीव से अत्यंत विलक्षण है गीता बताई ना गीता क्या कहती है उत्तम पुरुष दोनों से अन्न है ना बद जीव मुक्त जीव दोनों से अन्य है तभी तो परमागति कहा गया है मुक्त का नाम परमागति तभी कहा गया है तभी मुक्तों के भी परमाश्रय मुक्त भी उनका आश्रय ग्रहण करते है हा? कुछ करते नहीं है मुक्त ऐसा शास्त्र नहीं कहते है आजकल जो वेदांत प्रचलित है ना तो ये मुक्तों का कोई कर्तव्य नहीं है ठीक है मुक्तों का कहीं रागत द्वेष नहीं है ये सब बातें ठीक है, है। तो मुक्त भी तो की आराधना करते हैं। एक छोटा उदाहरण देखो जीव पितामह को ज्ञान का साक्षात सूर्य कहा गया है, है ना महाभारत में महाभारत युद्ध के पश्चात को शोक हो गया की मैंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोगों को मरवा दिया तो बहुत शोक दुख में निमग्न हो गए थे श्री कृष्ण के पास उपदेश के लिए गए श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह ज्ञान के साथ साथ सूर्य हैं, उनके पास चलना चाहिए तो भीष्म पितामह को भगवान ने क्या कहा तो ज्ञान का साक्षात सूर्य वहां पर गए भीष्म पितामह ने उनको उपदेश किया है और तब भी श्री कृष्ण भी गए हैं युधिष्ठ के साथ में तो जब देह त्याग का अवसर उपस्थित हुआ है भीष्म पितामय के तो भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु इससे अच्छा क्या उस कि आप मेरे सामने हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्तमन करते हुए उनका दर्शन करके स्तुति करते हुए शरीर छोड़ दिया तो भी पितामह को उस भगवान ने क्या कहा ज्ञानी क्या कहा ज्ञानी तो स्तुति करते हुए भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा तो कलयुग के ज्ञानी कहते हैं कि ईश्वर मिथ्या है उससे कुछ नहीं होता है में उसकी कोई जरूरत नहीं रहती ज्ञानी की जो तो कलयुगी ज्ञानी ऐसा कहता है साथ भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ता है शंकर के पढ़ो तो कोई जरूरत नहीं ईश्वर की ईश्वर तो अपना रूप ही हो गया है अपने अलग है ही नहीं ब्रह्माष्टी तो यहाँ भी कहते हैं आम्रमाष्टमी तो यहाँ भी कहते हैं पर वो उसका अर्थ ही आम्रश्मी का सही अर्थ तो यही विशेषता तो होता होगा अर्थ ही गलत है का उनका अर्थ ही गलत है तो आम तो को यहाँ भी कहा जाता है कि श्रुति वाक्य है श्रुति तो माननी पड़ती है हाँ तो अब देखो श्री सुखदेव जीवन मुक्त महापुरुष है श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते नहीं करते आत्मा राम बोलो आत्मा परमेश्वर नहीं आत्मा रामो नि बोलो कुरबंध अहित भक्ति में तो भाग, भागवत कहती है कि जो आत्मा राम मुनि है आत्मा में रमण करने वाले जीवन मुक्त महापुरुष हैं वे भी हरी की अहित भक्ति करते हैं तो संक्रमत में ज्ञान होने पर भक्ति रहती है रह सकती भागवत तो सुखदेव तो कहते हैं करते है भक्ति सुखदेव स्व करते हैं तो वो भागवत का सिद्धांत उपनिषद का सिद्धांत ब्रह्मसूत्र का सिद्धांत गीता का सिद्धांत अलग है और शंकराचार्य का मत इन सब से हटकर हो जाता है शंकराचार्य तो तो महापुरुष थे वो भगवान के भक्त ही थे इनके लोग जो है ये समझ नहीं पाते होंगे अर्थों को भजभुग एकदम भजगो शंकराचार्य महापुरुष थे अर्थो को नहीं समझ पाते हैं कुछ न कुछ बोलते रहते है शंकराचार्य बहुत बड़े महापुरुष थे चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर वास्तव का क्या हो गया व्याम ठीक है इसे जीव से अत्यंत विलक्षण कहा गया है अत्यंत भिन्न कहा गया है सर्वाधारे इसका अर्थ हो गया सब के आधार सब के आधार कौन है परमात्मा नहीं। नहीं। सर्वाधारे स्वस्मिन् वसनीयम वास्विन वसनीयम ऐसा समझेंगे कि सबके स्वस्मिन सब के आधार कौन है परमात्मा की सबके आधार परमात्मा में ध्यान देना वस धातु निवास करने आत्मे है ना वसकी ठीक है तो सबके आधार परमात्मा में वसनीय अनियर प्रत्यय करके बनाए निवास करने योग्य सब के आधार परमात्मा में तो निवास करने योग्य जगत किसमें निवास करता है न... निवास कौन करता है जगत तो वसनी कौन हो गया जगत किसमें निवास करता है की सबके आधार परमात्मा में वसनी मतलब निवास करने योग्य कौन है आपका व्याप्त वस्तु निवास करने योग्य कौन है हाँ मतलब जगत लगा नहीं। सब के आधार परमात्मा में मतलब निवास करने योग्य कौन हो गया जगत पंक्ति लगी अच्छा तो ये अब ध्यान देना ये पंक्ति हो जाने दो ये हो जाने दो ये हो जाने दो है ना कि सब के आधार परमात्मा में निवास करने योग्य लग गया कौन निवास करने योग्य जगत सनीयम सर्वाधारे स्वसनीय कान्वय किस के साथ है वसनीयम के साथ है वह स्वेन वसनीय स्वर्ण कर परमात्मा न अथवा परमात्मा से निवास करने योग्य वसनीय कौन है जगत तो निवास कौन करता है जगत बात आती है समझ में और निवास कराता कौन है उसको हाँ तो परमात्मा क्या है प्रयोजक करता है समझ में निवास करता है कौन तो प्रयोजक करता प्रयोजकर्ता प्रियोजकर्ता दो प्रकार के कर्ता होते हैं जैसे कि आप जा रहे हैं और कोई आपको भेज रहा है तो आपके गमन क्रिया के प्रति दोनों कर्ता हो गए जाने वाला प्रयोजिकता प्रयोधिकर्ता मतलब जो प्रेरित होकर कर्ता बना है और प्रयोजक कर्ता मतलब जो प्रेरणा देने वाला करता तो ये परमात्मा के द्वारा निवास करने योग्य बताती है समझ में जब परमात्मा कैसे बन रहे हैं प्रयोजक कर सब के आधार परमात्मा में निवास करने योग्य अथवा परमात्मा से निवास करने योग्य परमात्मा के द्वारा निवास करने योग्य तो अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा तो धातु क्या यहाँ पर वस से तो परमात्मा में निवास कर रहा है परमात्मा में निवास अब ध्यान देना व्यापक में जो वस्तु रहेगी वह उससे व्याप्त होकर रहेगी जैसे जल में यदि किसी कागज को डाल दो तो जल उसमें व्याप्त हो जाएगा तो परमात्मा तो सूक्ष्म सब, के, सब के में जो रहेगा वो उससे व्याप्त होकर रहेगा ठीक है और परमात्मा अच्छा तो और परमात्मा से वसनी परमात्मा के द्वारा वसनी नहीं। नहीं। तो जब परमात्मा के द्वारा वसनी है तो परमात्मा क्या बन रहा है उसका परमात्मा के द्वारा मतलब परमात्मा उसका प्रेरक बन रहा है ना क्या बन रहा है तो व्यापक जिसका प्रेरक बन रहा है ना रहने का तो व्यापक की वस्तु प्रेरक होने से उस व्यापक के द्वारा जो वस्तु प्रेरित होगी वह उससे व्याप्त हो जाएगी वह उससे क्या हो जाएगी? जाएगी कहने का मतलब ध्यान देना यद्यपि वश निवास धातु से व्यापन बना है बल्कि रिजंट वश निवास धातु से व्यापक शब्द बनता है नहीं मैं गलती हो गई श्रुति में क्या शब्द आया वास्तम तो रिजंट वश निवास धातु से वास्तम बना है वातु से से क्या बनाया है वस्तम और इसका अर्थ जो व्याप्त किया जाता है ये फलितार्थ है व्याप्त कैसा अर्थ है क्योंकि जब भी ये मतलब उसका अर्थ यही हो जाएगा निवास करने योग्य यही अर्थ होगा निवास करने तो व्याप्त में जो निवास करने योग्य होगी वो व्याप्त हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी तो व्याप्त कैसा कह, अर्थ है फलितार्थ समझ लेना यद्यपि वस्त निवासी से बना है फिर भी वह कैसा है फलितार्थ है एक श्लोक और देख लो फिर बता देंगे ही क्योंकि किया जाता है। जब श्रुति का उदाहरण देते हैं तो क्या कहते हैं और है? स्मृति है है, ना स्मृति में क्या क्या आता है जो मनु धर्म मनुवादी स्मृतियाँ इतिहास और पुराण को भी स्मृति कह देते है इतिहास मतलब रामायण महाभारत रामायण महाभारत क्या इतिहास है और हाँ राम ये मतलब इतिहास पुराण ये पुराण वगैरह इतिहास हो गए स्मृति पद से सामान्यता सबको कह देते हैं हाँ। ना तो ऐसा स्मरण किया जाता है कैसा स्मरण किया जाता है सर्वत्र असौ समस्तम चा वसत अत्र वही यत तत सा वासुदेवे थी है ना असौ सर्वत्र या परमात्मा सभी में रहता है अफरू का क्या है परमात्मा, परमात्मा सर्वत्र का सभी में रहता है परमात्मा सब परमात्मा सभी में व्यापक परमात्मा सब में व्याप्त होकर रहता है ऐसी कोई वस्तु हो है जिसमें परमात्मा ना रहे तो यह सभी में रहता है क्या आत्म समझता हूँ क्या समझता हूँ अत्र वसती और सब कुछ परमात्मा में और सब कुछ परमात्मा में रहता है सब कुछ है परमात्मा में रहता लगाइए तो दोबारा यथा कर वही का अर्थ होता है क्योंकि असम वही, है ना, वही, होता ही। वही तो परमात्मा, परमात्मा ही यह परमात्मा ही सब में रहता है क्यूँकी यह परमात्मा ही सब में रहता है अच्छा और अत्र है की इस परमात्मा में इस परमात्मा में सब कुछ रहता है इस परमात्मा में समझता हूँ सची तथा अर्थ उस कारण तथा क्या अर्थ है तथा वह कौन जिस जो सब में रहता है और जिसमें सब रहता रह है, है। वह वासुदेव इस नाम से विद्वानों के द्वारा पढ़ा जाता है वह वासुदेव इस नाम से विद्वानों के द्वारा कहा जाता है वासुदेव इस नाम से किसके द्वारा कहा जाता है वासुदेव क्यों कहते हैं क्योंकि सब वो सभी में है सब कुछ उसमें है तो अब कहने का मतलब जो है की ईसा से जो कहा गया है ना वही यहाँ पर विष्णु पुराण के वचन से कह दिया गया कि व्यापक जिसमें रहेगा और व्यापक में जो रहेगा वो व्याप्त तो होकर के रहेगा बात समझ में तो उसके द्वारा सब व्याप्त है अब क्या कहना चाहते तो थे बोलिए अब बोलो, अब बोलो। क्या बोलते थे सब उसमें हाँ बोलो बोलो जैसे की कहते हैं जगती बताया था संपूर्ण ब्रह्मांड में अथवा संपूर्ण संसार में कह दिया था जगत्याम करते ऐसा करे की संपूर्ण संसार में अथवा करें कि इस लोक में क्या अर्थ करें जगती अर्थ करें इस जगत में इस संसार में या इस लोक में कुछ भी कर सकते हैं ना क्या इस संसार में इस जगत में इस लोक में तो कहते हैं जगत्याम जगत्याम या चलो जगत्याम कर तो इस जगह सृष्टि भी लोक का चलिए इस जगत में हमने क्या बताया इस क्या कर सकते हैं जगत्याम का जगत में, जगत में, में, में दम्ण। दम्ण। दम्ण। जगत में संसार में लोक में नहीं जगत में संसार में लोक में सीधा होगा जगत में संसार में और लोक में पर कहते हैं जगत्याम या पद लोकान्तरण लोकान्तरण और उपलक्षण की अन्य लोगों का उपलक्षण है जगत्याम या पद क्या है अन्य लोगों का उपलक्षण है अन्य लोगों का उपलक्षण है।, है अब सुनो उपलक्षण कहते हैं जिस जो अपना बोध कराते हुए अपने से भिन्न का भी बोध कराए उसे क्या कहते हैं स्वबोधक बोधकत्वम, जैसे कोई अन्य फैला दिया सुखाने के लिए कोई तो किसी ने कहा यहाँ कौ से इसको देखना तो कौ से देखने का क्या मतलब है की दूसरे पक्षी से खिला देना उसको है तो, तो का शब्द जो है ना जो की जो कहे ना कि काक की काम की से इस पदार्थ की रक्षा करना तो कौवा शब्द जो है वो कौए का बोधक है इधर पक्षी का भी बोधक है तो कौआ शब्द क्या है वहां पर उपलक्षण है क्या वहां पर तो वैसे यहां पर जगती पद इस लोक का बोधक इस लोक का बोधक जो जगती शब्द है वो अन्य लोगों का भी उपलक्षण है।, है तो क्या हो जाएगा संपूर्ण लोगों में तभी हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड अर्थ इसी कर दिया उपलक्षण होने के कारण संपूर्ण संसार अथवा ब्रह्मांड हो गया उपलक्षण ऐसे तो एक तो एक... एक जाना जाता है की जैसे कौ ऐसी जानते है ना कौ ऐसी इस पदार्थ की रक्षा करना तो वक्ता के तात्पर को देख करके समझा जाता है न तो वहाँ भी क्या है की केवल इसी लोक के पदार्थ परमात्मा से व्याप्त है इसी बात तो नहीं है नहीं सब कुछ व्याप्त है तो वक्ता के अभिप्राय को देख कर के निर्णय किया जाता है, है? गुरु, गुरु तो है? तो उतना उतना नहीं है? आगे देखना जगत स्वरूपता धर्म तो व अन्यत्म गच्छत है न जगत गर्थ होता है गच्छत जगत जो चलता रहता है परिवर्तित होता रहता है यहाँ कहते हैं अन्यथात्म गच्छत है मतलब अन्य भाव को प्राप्त करते हुए गर्थ है जाते हुए अथवा प्राप्त करते हुए जो गत्यर्थक धातु उसका प्राप्ति भी होता है गत्यर्थक धातु का प्राप्ति, प्राप्ति अर्थ भी होता है चलिए तो अन, अ, मतलब ये अन्यथातम तो गर्थ है कि अन्यथा भाव को प्राप्त करते हुए या अन्यथा भावों को प्राप्त करने वाला मतलब परिवर्तन को प्राप्त करने वाला क्या हुआ परिवर्तन को प्राप्त होने वाला यश हो गया है ना परिणाम को प्राप्त होने वाला विकार को प्राप्त होने वाला आप कह सकते तो कैसे इसका अन्यथा भाव कैसे परिणाम कैसे स्वरूपता हुआ धर्मता सुरूखता अथवा धर्मता परिणाम को प्राप्त होने वाली वस्तु को क्या कहते हैं जगत ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्णा मुद्दे थे ओम शांति शांति शांति